नमस्कार विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर योगनी बियानी जिनसे हम बात करेंगे आयुर्वेद आचार्य हैं जिनसे हम बात करेंगे आयुर्वेदिक योग और राजयोग के बारे में तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर योगनी बियानी जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद नमस्ते मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपने बारे में बताएं क्योंकि हमारे सभी सुनने वाले आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें मेरा नाम है डॉक्टर योगिनी अरुण बियानी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं संगम सेवा भावी ट्रस्ट संचालित जो आयुर्वेद कॉलेज है महाराष्ट्र संगम नेर में वहां पर एज अ वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर करके देख रही हूँ कार्यभार और मैंने आयुर्वेदा में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है एम किया है उसी के साथ आ, मुझे पहले से ही बहुत शौक था बचपन से ही मेरे पापा भी डॉक्टर हैं तो लगता था कि मैं भी ऐसे बड़े बड़े होकर आ, जो गरीब दुखी है हाँ जो बहुत बहुत अलग अलग बीमारियों से पीड़ित लोग हैं उनकी कुछ सेवाएँ की जाए लाइफ में तो इसी इसी के कारण एक एम था और वो डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट की और अभी आ, आ, स, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ जो समय मिलता है शाम के टाइम में तो हम लोग वहां पर एक शांतिनाथ जैन सेवा संस्थान और ब्रह्मा कुमारीज के कोलेबोरेशन से एक आनंददायी जीवन के लिए आयुर्वेद क्लिनिक का ओपनिंग किया है और हर रोज़ शाम को वहाँ पर मुफ़्त में कंसल्टेशन और मुफ्त में दवाई दी जाती है और पंचकर्म जो भी आदि क्रिया है उनके बारे में मार्गदर्शन आदि किया जाता है उसी के साथ वहीं पर ऊपर एक हॉल है वहाँ पर तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग मेडिटेशन ये सेंटर भी रेगुलरली हम लोग चलाते हैं तो जैसे शरीर के साथ साथ मन भी तंदुरुस्त रहे इसी के लिए ये एक भगवान की प्रेरणा से समझो ये कार्य शुरू हुआ है और एक अभी जो भारत सरकार ने भी आज बोला है कि बेटी बचाओ हाँ बेटी पढ़ाओ ये जो है ना महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी अभियान चलाए हैं, उसी को सामने रखते हुए जो ब्रह्मा कुमारीज़ ने एक अच्छा उपक्रम शुरू किया है और उसी में हम लोग भी इन्वॉल्व होके कार्य कर रहे हैं तो दिव्य माता बालक करके एक प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर जो भी गर्भवती महिलाएँ हैं जो माँ बनने बन चुकी है और वो अभी बच्चे को जन्म देने वाली है तो उनके द्वारा भी गर्भ पर जो संस्कार होते हैं तो हाँ तो वो गर्भ जो है जो बच्चा जन्म लेने वाला है तो वो बस शारीरिक और सामाजिक रूप से ही सशक्त ना हो वो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सश, आ, सशक्त हो हेल्दी हो कंप्लीट हेल्थ उसे प्राप्त हो इस उद्देश्य से उसकी आ, उसका हमने प्रारंभ किया है और ये सेवाएँ चलती रहती है उसी के साथ अनेक बच्चों के कैंप्स है कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्थ कैंप है ये सारी प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप काम कर रहे हैं और किस तरह से आपने ये सारी चीज़ों को जो है एक होलिस्टिक हेल्थ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है मन बुद्धि के साथ साथ हमारा शरीर भी ठीक हो शरीर के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन मन और बुद्धि को ठीक नहीं रख पाते हैं, उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि वो तो अच्छा ही है लेकिन उसको आज के समय में बहुत अच्छी तरह से हम बना सकते हैं या उसके लिए भी जो मेडिटेशन है या फिर राजयोग जिसने जिस तरह से आपने कहा आयुर्वेद बताया वो सारी चीज़ें किस तरह से काम करता है उसके बारे में आगे सुनेंगे तो सबसे पहले मैं जानना कि है क्या। उसके बताएं। हिता हिता ये जीवन जीने की कला है हाँ बस उठे बराबर हमें कैसे चलना है क्या खाना है क्या पीना है कैसे हर चीज आयुर्वेद में बताई गई है हाँ? जो हम हमारा प्राचीन धरोहर जो बोला जाता है आयुर्वेद शास्त्र तो हमारे प्राचीन जो मुनि ऋषि मुनि जी होके गए हैं चरकाचार्य जी सुश्रुताचार्य काश्यप वाघ भट्ट हाँ ये ऐसे जो महर्षि होके गए हैं तो उन्हें उन्होंने अनेक संहिताओं के द्वारा इस आयुर्वेद को बहुत डिटेल में समझाया है पढ़ाया है अभी ज़रूरत है हम लोगों को उसे समझने की तो और आयुर्वेद का प्रयोजन बताना चाहूँगी वो बहुत सुंदर है जैसे बोला जाता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य विकार प्रशनम प्रशमनमच प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात प्रवर्तते माना ही इसका शॉर्ट में बताऊंगी कि बस बीमारी को ठीक करना यही आयुर्वेद का प्रयोजन नहीं है तो उसी के साथ एक स्वस्थ व्यक्ति अपना स्वास्थ्य कैसे बनाए रखे इसके लिए आयुर्वेद शास्त्र बना हुआ है ये बहुत बेहतरीन चीज़ है ये बहुत माना आ, आ, बहुत अच्छी है कि जिससे एक सामान्य व्यक्ति बीमारी ना पड़े हाँ तो बीमारी को ठीक करना यह बात की बात है लेकिन बीमार ही ना हो उसके लिए बहुत अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग दिनचर्याए ऋतुचर्याए पथ्यापथ्य ये सारा कुछ आयुर्वेद में बताया गया है आ, वैसे आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्थ्य विकार प्रशनम प्रशमनमच प्रसन्न आत्मेंद्रीय मनोअर्था नाम प्रवर्तते माना आयुर्वेद का उद्देश्य यही नहीं है कि, कि किसी बीमार व्यक्ति को हम ठीक करें आयुर्वेद तो ये एक ऐसी जीवन जीने की कला है जिसमें जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका और स्वास्थ्य कैसे टिकाया कैसे बनाया जा बना के रखे ये बताने वाला एक शास्त्र है तो ये सचमुच एक अद्भुत शैली है जो हमारे प्राचीन आचार्यों ने जो निर्माण किया है और ये आयुर्वेद जो जीवन जीने की कला हमें बता रहा है उसमें हम आहार विहार और जो पथ्यापथ्य है जो परहेज है इस पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो आयुर्वेद और योग का बहुत सुंदर संगम यहाँ पर हो रहा है क्योंकि दोनों एक दूजे के बिना अधूरे है हाँ बोला जाए तो और यहाँ पर एक सेंटेंस आया है कि प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनोरथ नाम हाँ माना बस शरीर का फिजिकल हेल्थ वो ही हेल्थ है ऐसे नहीं तो मन आत्मा और हमारी इंद्रिया ये तीनों का जो समागम है ये तीनों प्रसन्न होना माना कंप्लीट हेल्थ हम उसे बोल सकते हैं तो उसके लिए आज आयुर्वेद में बहुत सारी अलग अलग जो भी है आ, जो भी हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने बताया है कि जो दिनचर्या है जो ऋतुचर्याए है जो आहार विधि विशेष आयतन उन्होंने बता के रखा है तो हर चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई है हमारी संहिताएँ होती है चरक संहिता सुश्रुत संहिता काश्यप संहिता जो अलग अलग संहिताओं के द्वारा हमारे अलग अलग आचार्यों ने ये सारा प्रतिपादन किया है ओके okay, डॉक्टर योगिनी जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं कि इस तरह से हम लोग आयुर्वेद के बारे में जानकारी तो हासिल करते ही हैं और आजकल बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस भी आया हुआ है हेल्थ को हेल्थ को लेकर काफ़ी लोग जो है अवेयर है और कुछ बहुत कुछ अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए योगा या योगा क्लासेस अटेंड करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर भी जैसे कि आपने कहा कि आप आयुर्वेदाचार्य है तो मैं जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद में ऐसी क्या शैली है और आज जो ओलोपैथिक मेडिसिन एक लोगों ले आयुर्वेद में भी से बहुत सारी ऐसी दवाइया है जो इंस्टेंट काम करती है आयुर्वेद का बहुत एक बड़े हम बोलेंगे उसे ब्रह्मास्त्र है उसे हम पंचकर्मा बोलते हैं अच्छा। जो पंचशोधन है शरीर का तो उसके अंतर्गत वमन विरेचन नस्य रक्तमोक्षण और बस्ती ऐसे कर्म आते हैं तो ये बहुत सुंदर कर्म होते हैं माना इसके इसके द्वारा हम संपूर्ण शरीर की शुद्धि कराते हैं और जो भी दवाइयां है आज आज के घड़ी में वो दवाइयों की क्वालिटी कुछ कम ज़्यादा मिलती है आ, कभी कभी उसके रिजल्ट्स आने में थोड़ा आ, देरी लगती है इसलिए लोगों का थोड़ा सा विश्वास थोड़ा कम होते जा रहा है लेकिन फिर भी अगर हम अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ अगर लेते हैं अच्छी फार्मेसी से बनाई हुई दवाइयाँ आज भी ऐसे उपलब्ध है तो उन दवाइयों का और अपने आहार विहार ऋतुचर्या के द्वारा इन सभी चीज़ों का पालन करके हम हमारा हेल्थ और हमारी प्रतिकार शक्ति जो है हम उसे बोलते हैं कि आज इम्यूनिटी पावर जो है वो बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है तो आयुर्वेद ये बेस है हाँ जो इम्यूनिटी बिल्डअप कर रहा है हमारा तो आयुर्वेद अपनी जगह है और एलोपैथी साइंस अपनी जगह है दोनों भी शास्त्र है दोनों की अपनी आ, अपनी अपनी अपनी विशेषताएं हैं योग्यताएं हैं <laughs> तो लेकिन आयुर्वेद का इतना बोलूंगी कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक चीज अगर हम किसी डिसीज़ के लिए दे रहे हैं तो वो उसी सिस्टम पे एक्ट नहीं करती तो उसमें मल्टीपल सिस्टम में उसके बहुत सारे यूजेस अदर सिस्टम को भी वो फ़ायदेमंद होती है तो माना एक दवाई लेंगे तो अनेक जगह पे वो काम करेगी तो दवाई नहीं वो तो एक अमरुद समझे हाँ? तो अच्छा तो हो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को इस बात पर ध्यान आकर्षित करना होगा कि हम लोग आयुर्वेद जो मेडिसिन है वो कभी कभी हम लोग टाल देते हैं क्योंकि उसमें ऐसा एक सोच बना के रखा है कि काफ़ी टाइम लगता है या ज़्यादा दवाई लेना पड़ता है ऐसा हो सकता है लेकिन हम लोग तुरंत जब भी सर्दी होता है या खांसी हो गया तुरंत डॉक्टर के पास गया एक प्रिस््रिप्शन डॉक्टर की दवाई की छिट्टी ले ली मेडिकल से ले लिया तीन दिन में ठीक हो गए या दो दिन में ठीक हो गए या खाते ही तुरंत ठीक हो गए ये हमारी थोड़ी सी मानसिकता है लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ओलोपैथिक मेडिसिन हम लोग इंस्टेंटली रिजल्ट तो मिलता है लेकिन उसके साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कभी कभी हम लोग आजकल का जो ट्रेंड है एंटीबायोटिक्स देते हैं काफ़ी लोग और एक बार एक एंटीबायोटिक आपने लेके उसका कोर्स अगर पूरा नहीं किया तो छोड़ देते हैं तो फिर दूसरी बार आपको वो एंटीबायोटिक ने उससे हायर एंटीबायोटिक आपको लेना पड़ता है उससे आप ठीक हो जाएंगे फिर ऐसे करते करते कभी ऐसा भी समय आता है कि वो एंटीबायोटिक काम भी नहीं करेगा आपके ऊपर ऐसा सुनने में आया है तो क्या ये सच है कि या इसके ऊपर कुछ आपके विचार बिल्कुल सच है भाई जी आ, क्योंकि दिन पर दिन आज जो आ, हम देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार का हम भोजन खा रहे हैं हाँ जो उसमें चीज़ें होनी चाहिए जिस क्वालिटी का वो पहले ज़माने में होता था वो क्वालिटी वो क्वालिटी भोजन हमें अभी नहीं मिल नहीं। पाता है वो सारी चीज़ें न मिलने के कारण आ, जो भी है आज पॉल्यूशन है ये सारी जो आ, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो इन इनके कारण भी आज मनुष्य की प्रकृति जो है जो पांच तत्वों से बनी हुई ये शरीर जो है ये शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहा है और ऐसे समय पे जो एलोपैथी दवाइयां है तो ट्रेंड है डॉक्टर लोगों को लगता है कि चलो पेशेंट को जल्दी ठीक लगे इसलिए हायर एंटीबायोटिक पहले ही दिए जाते हैं तो कभी कभी उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और ये बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल दिखाई देता है और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण वो बच्चे फिर साधारण दवाइयों को उनका कोई असर उन पर दि, दिखाई नहीं देता बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी सुनने वाले इस बात को समझ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारा जो बीमारी या बीमार होते हैं या तुरंत हमें मौसम बदलते ही कुछ कुछ हो जाता है सर्दी जुकाम या कोई भी चीज़ें आ जाती हैं तो आयुर्वेद या हमारे डेली रूटीन में ऐसा क्या हम लोग करें या आयुर्वेदिक का कोई एक ऐसा चीज़ हम लोग उपयोग में लाएँ जिससे हमारे इम्यूनिटी पावर मेनटेन रहें और हम हेल्दी वेल्दी रहें मौसम के बदलाव में हमें उसका इफ़ेक्ट ना पड़े ऐसा क्या सिस्टम हो सकता है क्या तो इसमें बहुत गहराई से बात बताई गई है आयुर्वेद में कि जैसे प्रकृति का विचार किया गया है हर एक मनुष्य की जैसे तीन आ, मुख्यता तीन प्रकार प्रकार की प्रकृतियाँ हैं पित्त, कफ़ तो हर एक ने अपने प्रकृति का एक बार किसी अपने आयुर्वेदाचार्य से डिस्कस करके अपनी प्रकृति डिसाइड करके अगर उनको पता हो कि मेरी आज ये वाली प्रकृति है तो उस प्रकृति के अनुसार आज ऋतु कौन सा चल रहा है तो उसके अनुसार आयुर्वेद में बहुत सुंदर ऋतुचर्या बताई गई है तो अगर हम उस ऋतुचर्या को फॉलो करते हैं और दिनचर्या भी बताई गई है कि सुबह कैसे कितने बजे उठकर क्या क्या क्या क्या हमें स्टेप बाय स्टेप करना है तो अगर इस दिनचर्या और ऋतुचर्या को हम फॉलो करते हैं तो निश्चित ही हमारा स्वास्थ्य बेहतर बन सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ कि हमें ये बात जरूर समझना है कि हम अपने हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहते हैं मौसम के साथ साथ हम अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेद आचार्य से आप अपना चेकिंग कराइए और आपका प्रकृति यानी आपका शरीर किस बात पीत तक किस तरह का वो फील है आपके शरीर में वो पता चलेगा और उसके अनुसार आप उसी तरह का खाना वगैरह आप खाते हैं या उसी तरह के कुछ मेडिसिन आप लेते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा और आपको ज्यादा मुश्किलें भी सहन नहीं करना पड़ेगा तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और ये कैसे पता लगा सकते हैं और किस तरह के मेडिसिन हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में गाना सुनते हैं हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम सुनना चाहेंगे लेकिन आपका पसंद का जी डॉक्टर योगनी जी आप बताइए कि आपको कौन सा गीत पसंद कर एक पसंद वाला गीत है आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली कितनी सुहानी ये hey. गीत में क्या है जो आपको मैं हर समय यह गीत अंदर के अंदर गुनगुनाती रहती हूँ और हर पल ऐसे सोचती हूँ कि ये पल मेरे लिए बहुत खुशनुमा है इस पल में मुझे खुश रहना है और खुशी बांटना है <laughs> खुशी जैसी बोला जाता है खुशी <laughs> जैसी खुराक नहीं हर किसी को खुशी बांटने के लिए हा? और खुश रहने के लिए यह अंदर ही अंदर गुनगुनाती रहती हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये गीत आपको मोटिवेट करता है सेल्फ आ, मोटिवेशन आपको मिलता है खुश रहने के लिए और दूसरों को खुशी बांटने के लिए आप ये गीत गुनगुनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आज के ज़माने में हमारे भारत में अगर हम इस चीज़ को समझें और खुश रहें और ख़ुशी बांटें तो कितनी अच्छी बात हो सकती तो चलिए क्यों ना हम अभी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं तो अभी यही गीत हम सुनेंगे और अपने आप को भी खुश रखेंगे और दूसरों को भी खुशी बांटने की संकल्पना करते हुए आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा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 सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले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 हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले ओ तकदीरों को जोड़ दे देसी इन ककदीरों दे को जोड़ दे दैसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले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 नमस्कार आप आप सुन रहे हैं एफएम ब्रेक के बाद सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर योगनी बियानी से जिनसे अच्छी बातें हो रही है कि किस तरह से हमारा आयुर्वेद काम करता है और किस तरह से ओलोपैथ काम करता है हर पैती की अपनी अपनी एक खूबसूरती है अपनी अपनी एक खासियत है लेकिन फिर भी आयुर्वेदाचार्य होने के नाते मैं फिर वही उसी चर्चे पे आता हूँ जिस तरह से आपने बताया कि हर व्यक्ति का अपना प्राकृति का एक अलग रूप होता है जैसे आपने कहा वात तो पित्त ये सारी चीज़ें तो उसमें किस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर बताइए कि किस व्यक्ति को क्या होने से क्या समझना है और किस तरह के आहार या मेडिसिन लेने जैसे कि ऋतु के अनुसार भी वात-पित्त कफ का कम अधिक कम ज्यादा होता रहता है जैसे वर्षा ऋतु है जो वात प्रकोप का समय होता है वसंत ऋतु में कफ प्रकोप होता है और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है कि उन ऋतुओं में ऑलरेडी उनका डोमिनेंस है तो ऐसे समय में जिनकी प्रकृति वही है तो उन लोगों ने ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अच्छा, अच्छा। हाँ कि जैसे वात प्रकृति वाले है और वर्षा ऋतु चल रहा है तो बस्ती जैसा एक पंचकर्म बोला गया है हाँ एक पंच शोधन चिकित्सा है और उसके वंडरफुल रिजल्ट्स है तो अलग अलग प्रकार की बस्ती है उनके अनुसार वो एक आ, हम वो कर्म हाँ वो क्रियाएं कर सकते हैं और उसी प्रकार तेल तेल जो है वो वात के लिए बहुत सर्वोत्कृष्ट औषध उश्द, मना औषधि माना जाता है तो अगर वात की कोई भी बीमारियां हैं अलग अलग टाइप की तो उसमें हम अलग अलग तेलों के प्रयोग कर सकते हैं इंटरनल भी ले सकते हैं स्नेहन कर्म उसे बोलते हैं और बाह्यतः भी हम उसे मसाज कर सकते हैं स्टीम उसके बाद जो स्वेदन कर्म बोला गया है आयुर्वेद में वही वो भी करा सकते हैं तो ये बेहतर है इससे कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है लोकल एप्लीकेशन भी होता है और इंटरनली लेने से उसका और हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी होती है उसी प्रकार अगर पित्त का सोचा जाए तो शरद ऋतु में हाँ ऑलरेडी उसका डोमिनेंस है तो पित्त प्रकृति वालों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों से भी अगर वो अपना पथ्य मना आपथ्य कुछ सेवन करते हैं तो उनका पित्त प्रकोप बहुत जल्दी से हो जाता है तो ऐसे समय पे कुछ पित्त शामक दवाइयाँ होती है हाँ जैसे सूच शेकर है कामधुधा है अविपत्तिकर चूर्णा है और पित्त से संबंधित एक आ, आ, जो घर पर भी वो कर सकते हैं आयुर्वेदाचार्य के सलाह से तो वो है विरेचन तो बहुत सुंदर कर्म है विरेचन के पश्चात फिर रक्तमोक्षण भी किया जाता है तो ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में बताई हुई जो अनेक प्रकार के बोला जाता है कि पित्त की 40 प्रकार की जो बीमारियां हैं उस पर हाँ उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और वात के जो 80 प्रकार की बीमारियां हैं उन उनके लिए वात के लिए हमने जो बोला है बस्ती पंचकर्मा वर्षा ऋतु में किया जाता है वो उससे वो दोष हम दोषों का निर्हण कर सकते हैं और उसी प्रकार वसंत ऋतु जब आता है तो कफ की बीमारियां नेचुरली बढ़ने लगती है जैसे प्रकृति अनुसार है वैसे वया वोमानु वयोमान के अनुसार भी ये वातपित्त कफ का प्रिडोमिनस होता है जैसे बच्चों में है 15-20 साल की उम्र तक कफ का प्रिडोमिनस है फिर 20 से 40 के बीच में पित्त बढ़ा हुआ होता है और फिर चालीस से साठ और उसके उसके ऊपर वात की बीमारियाँ ज़्यादा देखने में आती है तो नेचुरली उसका उसका डोमिनेंस समय जो ऋतु बता रहा है और आपकी प्रकृति क्या है इन तीनों के समन्वय के अनुसार अगर हम ट्रीटमेंट लेंगे तो जैसे कफ के लिए भी जैसे खांसी कफ ये जो भी रुतु है ना ऋतु संधि ये जो काल बोला जाता है जैसे हम आ, माना ठंडी थं, से हम गर्मी के ओर जा रहे हैं जो ऋतु चेंज हो, होने जा रहा है तो ये ये जा रहा है वो आ रहा है तो ये ऋतु संधि काल बोला गया है तो इस काल में हमें बहुत संभाल करनी है इसी काल में हम छोटी छोटी जल्दी से इफेक्ट होते हैं जैसे सर्दी ज़ुकाम है खांसी है आ, गले में खराश है ये जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत तकलीफ देने वाली है तो इस इनसे बचने के लिए इनसे इनसे और अच्छा हम रहने के लिए च्यवनप्राश जैसी कुछ चीजें हैं जो हम ठंडी सीजन में ले सकते हैं तो वो भी इम्यूनिटी बिल्डअप करता है अंवला है ऐसे कुछ रसायन आयुर्वेद में बोले गए हैं जो नेचुरल इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं और उसी प्रकार हम सीतोपल आदि चूर्ण तालीस आदि चूर्ण है और और हनी जो है मध जो बोला गया है वो कफ की बहुत उत्तम औषधि है तो इसके कारण ये सारी चीज़ें वैद्य की सलाह अनुसार आप अगर दे, अपने दैनंदिन जीवन में अगर अपनाते हो तो बहुत बड़ी मेडिसिन नहीं, लेकिन छोटी सी मेडिसिन आपको बहुत तंदुरुस्त रख सकती है हेल्दी बना सकती है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग अपना प्राकृति को देखकर कर ऋतु के अनुसार चीज़ें अगर हम लोग लेते हैं और आयुर्वेद्याचार्य से थोड़ा सा बातचीत करके उनको दिखाकर वो सारी चीज़ें हम लोग अगर डेली रूटीन में बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाए फिर बाद में सारी चीज़ें हो उससे पहले ही हम अगर बिना बीमारी के ही जाएँ और उनसे पता करें और किस किस सीजन में किस किस तरह से मेरी प्राकृति है और कैसे हमें कौन कौन सी चीज़ें लेना है अगर ये चीज़ें करते हैं तो शायद बीमारी का नौबत ही नहीं आ सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इंग्लिश में भी कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, वो चीज़ें हम लोग अगर कर लेते हैं तो ये डॉक्टर के पास जाना या हॉस्पिटलाइज होना ये सारी चीज़ें हम इससे बच सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं हेल्थ के बारे में आयुर्वेदाचार्य के बारे में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी योगा के बारे में बात करेंगे और योग किस तरह से आयुर्वेद और योग दोनों का कॉम्बिनेशन है दोनों का संगम है इसके साथ योग के बारे में आप निश्चित ही आयुर्वेद जीवन जीने की कला है और योग के बिना आयुर्वेद अधूरा है तो पतंजलि द्वारा बताया गया जो अष्टांग योग है वो तो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है ही है हाँ तो वो फिजिकल हेल्थ को तो ठीक रखेगा ही रखेगा मन पर भी उसका असर है और उसी योग के प्रमाण उस योग के बारे में बताने वाले तो और भी आप बताएँगे उसके बारे में लेकिन एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है राजयोग के बारे में तो वो जैसे आयुर्वेद है वैसे ही राजयोग है जो ये जीवन जीने की असली में मन को तंदुरुस्त रखने की एक कला, कला, कला है कला सिखाता है तो राजयोग यह ऐसी रेमेडी है तो जिसे मैं बचपन से अनुभव करती आई हूँ और ऐसे जब भी दोनों शास्त्रों का अभी पढ़ाई तो करनी पड़ती है जब भी डिग्री लेते हैं तो मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों की पढ़ाई पढ़ते वक्त एक ऐसी चीज़ समझ में आई ऐसी बीमारियां सामने आ रही है दिन पर दिन कि उनके इलाज डॉक्टरों के पास अभी नहीं है उसके कॉजेज भी मना क्या हेतु है कि जिसके कारण वो बीमारियां हुई ये भी पता नहीं चल रहा है ऐसे समय में हमारी कोई न कोई नकारात्मक भावनाएं हाँ जो भी है वो काम कर रही है आज बीमारियों पर तो हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे देखा गया है कि मेडिसिन के साथ जग, अगर मेडिटेशन जोड़, दिया, जोड़ जाए। दिया जाए अगर साथ साथ दिया जाए पेशेंट को तो इतने वंडरफुल रिजल्ट्स देखने में आ रहे हैं कि कैसे क्योंकि आज बोला गया है आ, 80 टू 90 परसेंट डिसीजेस साइकोसोमेटिक है हाँ मन से रिलेटेड है तो ऐसे डिसीजेस में हमें बस दवाई देके, के हाँ फिर भी हम आयुर्वेद की दवाई दे रहे है, लेकिन उसके साथ साथ अगर योग राजयोग अगर एड किया जाए तो निश्चित ही हर सिस्टम पर हर आ, हर किसी हमारे अच्छे अच्छे गुण का क्या इफेक्ट है वो बहुत सुंदर शास्त्र है अगर वो सभी ने सीख लिया तो निश्चित ही मन आत्मा और इंद्रिया वो प्रसन्न रहेगी ही रहेगी और ये भारत स्वर्णिम भारत बनने में देरी नहीं लगेगी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग बीमारी में जिस तरह से दवाइयाँ लेते हैं उसके साथ अगर हम लोग मेडिटेशन को भी ऐड कर लेते हैं सुबह या शाम को एक बार 10 मिनट का हम लोग मेडिटेशन सेशन मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं और पूरी तरह से हम जिस तरह से uh, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे हमें वो मिल सकता है बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी को अच्छा लग रहा होगा किस तरह से आयुर्वेद योग राजयोग हमारे जीवन में काम करता है इस विषय पर हमने आज सुना और मैं चाहूंगा तो कहना चाहूंगी राजयोग राज योग और आयुर्वेद ये त्रिसूत्री जीवन में अगर अपनाते हो तो आपका जीवन बहुत खुशनुमा बनेगा एक संपूर्ण स्वास्थ्य आप प्राप्त कर सकोगे और जो जीवन जीने आए थे वो जीवन में जी लिया और वो सारा वो सारी चीज़ें प्राप्त कर ली ऐसे आज हमें सभी को लगेगा अगर आप इसे अपनाते हो तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने बताया योग राजयोग और आयुर्वेद इन तीनों चीज़ों को अगर आपने जीवन में आप उपयोग करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही खुशनुमा बनेगा और आपको जीवन जीने का जो सच्चा सुख है सच्चा आनंद है वो मिलेगा ऐसा इनका कहना है ये बहुत ही प्यारा सा संदेश है तो मैं चाहूँगा कि आप आज ही से आयुर्वेद योग और राजयोग का प्रयोग करें और इसकी जानकारी आपके पास नहीं हो तो ज़रूर जानकारी के लिए आप आस के जो सेवा केंद्र हैं वहाँ संपर्क कर सकते हैं और इन चीज़ों को सीख सकते हैं और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता जब भी चाहे आप सीख सकते हैं आज भी सीख सकते हैं कल भी सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं तो चलिए आप सदा मस्त रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें इन्ही शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर योगनी बियानी को दीजिए इजाजत नमस्कार फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सुनते रहो मस्कर रहो